परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणव तो नहीं ओ... सज्जनों परम पिता परमात्मा को अनेक संबोधनों से महर्षि ने संबोधन संबोधित किया उन संबोधनों में पिछली बार एक संबोधन देखा हमने हे राग विनाशक इस लेख में पाठभेद मिलता है अनेक पुस्तकों में हे रोग विनाशक ये पाठ मिलता है परमात्मा को कहा गया हे परमात्मा आप रोग के विनाशक हैं रोग का सामान्य अर्थ हम व्याधि बीमारी रुगणता ये लेते हैं और जब रोग हो जाता है तो उसका उपचार भी करते हैं अनेक औषधियां लेते हैं अन्य प्रक्रियाएं करते हैं अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं उनका हम उपयोग करते हैं यहां परमात्मा को भी कहा गया है परमात्मा आप रोग विनाशक हैं परमात्मा भी रोग को नष्ट करता है हम बहुत सारी चिकित्सा करवाते हैं रोग होने पर लेकिन बहुत से रोगों को ठीक करने के लिए हम चिकित्सा नहीं करवाते औषधि नहीं लेते कोई शोधन प्रक्रिया नहीं करवाते फिर भी हमारे रोग ठीक होते हैं दूर होते हैं चिकित्सा पद्धतियां तो इसी पर आधारित हैं वो ऊपर से कोई चिकित्सा नहीं करते उनकी दृष्टि है कि हमें शरीर को अपने आप ठीक होने के लिए बस अनुकूलता पैदा करनी है शरीर अपने आप ठीक करेगा शरीर अपने आप ठीक कैसे करेगा क्योंकि शरीर में ऐसी व्यवस्थाएं दी गई है। हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे शरीर के विजातीय तत्वों को हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती हैं। हानिकारक तत्व जब शरीर में बढ़ जाते हैं तो रोग आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो संक्रमण होता है और फिर रोग उत्पन्न हो जाते हैं बाधाएं होती हैं उसमें बहुत बड़ा भाग हमारे गलत खानपान का गलत दिनचर्या का है इन कारणों से रोग उत्पन्न होता है उसको यदि हम छोड़ दें रोग को फिर फिर बढ़ाने के उत्पन्न करने के कारणों को रोक दें तो जो रोग अभी तक उत्पन्न हुआ है पिछले गलत खानपान से गलत दिनचर्या से वो रोग अपने आप ठीक होता है अधिकांश रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं हमें तो प्रती होती है ये अपने आप हो गया है क्योंकि तो बाहर से हम कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं चिकित्सक कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है शरीर अपने आप रोगों को दूर करता है इसकी व्यवस्था ऐसी है और यह व्यवस्था बनाने वाला परमात्मा है प्रतिदिन कुछ न कुछ गलत हम खाते भी रहते हैं व्यवहार भी करते रहते हैं और वैसे भी शरीर में मल उत्पन्न होता रहता है वो रोग का कारण बनता है तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो रोग का नाश करता है परमात्मा की दी हुई व्यवस्था के अनुरूप हम चल, चलते रहे तो रोग के आने की संभावना नगण्य प्राय होती है बाह्य कारणों से बाह्य आघात आदि से रोग हो सकते हैं आंतरिक दृष्टि से रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है कुछ रोग परंपरा से हमारे पैतृक रूप से भी आते हैं वो रोग तो होंगे हो सकते हैं संभावना है लेकिन उनके भी ठीक होने की प्रक्रिया परमात्मा ने शरीर में दी है अब जब हम चिकित्सा करते हैं औषधियों को लेते हैं उसमें चिकित्सा करते हुए चिकित्सक दिखाई देता है जैसे वो रोग को दूर कर रहा है वो एक निमित्त मात्र है चिकित्सक जिन औषधियों को जड़ी बूटियों को हमें देता है उनमें रोग निवारण की क्षमता परमात्मा ने पैदा की है और उन औषधियों को शरीर में लेने से रोग की निवृत्ति वो भी परमात्मा की व्यवस्था से शरीर में होती है चिकित्सक अपने आप में चिकित्सा नहीं करता है हड्डी टूटती है तो हड्डी अंदर से अपने आप जुड़ती है चिकित्सक तो केवल एक स्थान पर बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता है घाव होता है तो उस घाव का भरना अपने आप अंदर से होता है चिकित्सा तो उसको सड़ने से बचाने के लिए खराब होने से बचाने के लिए होती है स्वभावतः हमारे अंदर स्वस्थ रहने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति स्वस्थ रह रहे हैं वो इसलिए स्वस्थ नहीं है कि वो मात्र ठीक खान पान कर रहे हैं परमात्मा की व्यवस्था भी वहां पर सतत विद्यमान है इसलिए वो रोग रहते हैं छोटा मोटा रोग होता है तो अपने आप ठीक हो जाते हैं हम विश्राम कर लेते हैं निद्रा ठीक ले लेते हैं उपवास करते हैं रोग ठीक हो जाता है तो परमात्मा शारीरिक रोगों को भी दूर करता है इसी की तरह मानसिक रोगों को भी ज्ञान आदि रोगों को भी परमात्मा दूर करता है रोग का मतलब जो हमें कष्ट देते हैं वो मानसिक हमारे विकार भी हमें कष्ट देते हैं और परमात्मा उनके नष्ट करने की प्रक्रिया को भी हमें देता है व्यवस्था करता है इसलिए परमात्मा रोग विनाशक है अगला संबोधन दिया हे पुरुषार्थ प्रापक पुरुषार्थ प्रापक पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाले पुरुष का मतलब आत्मा जीवात्मा वो मनुष्य शरीरधारी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो आदमी हो चाहे औरत हो अंदर जो आत्मा बैठा है उसको यहां पर पुरुष शब्द से कहा गया है और पुरुषार्थ पुरुष का प्रयोजन पुरुष का प्रयोजन विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति सुख की प्राप्ति में है और उसको हमारे ऋषियों ने चार भागों में बांटा इसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाला परमात्मा है सामान्य रूप से हम पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत लेते हैं, श्रम लेते हैं, परिश्रम लेते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए मेहनत करनी चाहिए हम अपने श्रम से इन चार प्रयोजनों को पूरा करते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष को इसलिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे भी पुरुषार्थ के नाम से कह दिया जाता है क्योंकि दोनों में कारण कार्य का संबंध है और इस दृष्टि से हम समझते हैं कि इन सब चीजों को प्राप्त करने वाले हम स्वयं हैं धर्म को करने वाले हम हैं हमारे करने से ही धर्म का पालन हो पा रहा है धन को कमाने वाले हम हैं अर्थ और उसके बाद काम अर्थात कामनाओं को सुखों को प्राप्त करने वाले भी हम हैं दूसरा कोई नहीं कराता हमारे प्रयत्न से हो रहा है और इसी तरह मोक्ष का लेकिन महर्षि ने यहां संबोधन किया कि हे परमात्मा आप पुरुषार्थ के प्रापक हैं आप इनको प्राप्त कराते हैं हमारा पुरुषार्थ है। हमारे परिश्रम से भी सिद्ध होता है और परमात्मा का सहयोग भी वहां अत्यंत आवश्यक है परमात्मा सहयोग करता ही है परमात्मा के सहयोग को हटा करके उसकी व्यवस्था को हटा करके हम कितना भी श्रम कर लें परमात्मा के प्रयत्न को पुरुषार्थ को परमात्मा के सहयोग को हटा करके हम देखें तो हम कितना भी प्रयत्न कर लें हम इन चार प्रयोजनों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे यहां हमारे उस पक्ष को ही उभारने की बात कही जा रही है कि परमात्मा को भी पुरुषार्थ प्रापक समझें स्वयं अपने अहंकार में न आ जाएं अथवा अन्य जिन मनुष्यों का हमें सहयोग मिल रहा है उन्हीं को इसका कारण न समझ लें। परमात्मा को भी सर्वत्र कारण समझें, और वास्तव में पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला वही है वही ठीक ठीक हमें बता सकता है उसी के निर्देश के अनुसार चलने पर इनकी वास्तव में प्राप्ति होती है अन्यों के द्वारा बताने पर हो सकता है वो प्राप्त न हो गलत तरीके से प्राप्त हो कर हो जाए लेकिन परमात्मा हमें इन चारों को प्राप्त कराने की व्यवस्था रखता है इसलिए परमात्मा पुरुषार्थ प्रापक है अगला संबोधन है दुर्गुण नाशक जो बुरे गुण अज्ञानता के कारण हमने अपने में ले लिए हैं गलत व्यवहार आ गए हैं गलत आदतें आ गई हैं धर्म के विपरीत आचरण आ गया है दोष आ गए हैं इन सब दुर्गुणों को परमात्मा भी नष्ट करता है और ये सब हमारे पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हमारे प्रयत्न के साथ ही होता है परमात्मा को दुर्गुण नाशक कहते हुए हम उस अति में न चले जाएं परमात्मा के गुणों का इस रूप में अतिरेक न कर लें कि परमात्मा ही हमारे समस्त दुर्गुणों को नष्ट कर देगा हमें कुछ नहीं करना है महषि के अन्य सर्वत्र दिए वचनों से सिद्ध है उनका अभिप्राय कि हमारा पुरुषार्थ पूरा हो और फिर परमात्मा दुर्गुण का भी नाश करता है और उसकी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि हमारे दुर्गुणों का नाश करने के लिए हम प्रवृत्त होंगे और करेंगे तो परमात्मा बाह्य स्थूल दुर्गुणों का भी नाशक है और आंतरिक दुर्गुण जो सबसे मूल दुर्गुण है अवित्या उसका भी नाशक है आगे संबोधन दिया हे सिद्धि प्रद सिद्धियों को देने वाले अच्छी तरह देने वाले दुर्गुण परमात्मा हटाने में सहयोग करता है कुछ गुण हमारे में होते हैं हमने अर्जित किए होते हैं लेकिन उन गुणों का और उत्कर्ष उन गुणों की उच्च स्थिति सिद्धि कहलाती है सामान्य रूप से हम 10, 20, 40, 50 किलो वजन उठाते हैं अपना अपना बल होता है और यदि वही बल बहुत बढ़ जाए और 100 किलो 200 किलो 500 किलो 200 250 जितना संभव है डेढ़ सौ किलो उतना व्यक्ति उठा ले कि सामान्य व्यक्ति नहीं उठा सकता ये सिद्धि है जितने गुण हैं वो जब बढ़ जाते हैं तो ये सिद्धि कहलाते हैं एक व्यक्ति एक श्लोक को याद करने में दस मिनट का समय लगाते हैं किसी को पंद्रह मिनट भी लगते हैं किसी को पांच मिनट लगते हैं अच्छा है कोई दो मिनट में भी एक श्लोक याद कर ले अब यह चमत्कार की स्थिति लगती है सिद्धि की स्थिति लगती है कोई एक मिनट में एक श्लोक को याद कर ले और यदि बुद्धि स्मृति इतनी तीव्र हो कि एक बार पढ़ा और वो या, याद हो जाए स्मरण हो जाए अब इसी को हम सिद्धि कहते स्मरण शक्ति सब में है लेकिन जब वो बढ़ जाती है तो ये सिद्धि कहलाती है ऐसे ही सब गुणों के अंदर देख सकते हैं जो गुण सामान्य रूप से हम सब में मिलते हैं एक सीमा में नीचे से ऊपर तक वो सिद्धि नहीं कहलाते लेकिन जब हमारे में सैकड़ों में हजारों में लाखों में कोई एक व्यक्ति वैसा कर पाता है करोड़ों में कोई एक कर पाता है तो ये सिद्धि कहलाती है परमात्मा सिद्धि प्रद है सिद्धियों को देता है सिद्धि प्राप्त कराने में सहयोग देता है सिद्धियों से मतलब कुछ असंभव चीजें यहां गृहित नहीं करनी चाहिए जो मनुष्य के द्वारा संभव ही नहीं है अंधविश्वास के रूप में है ऐसी सिद्धियों को कहना महर्षि का अभिप्राय प्रतीत नहीं होता है लेकिन जो गुण संभव है प्रकृति प्रदत्त साधनों से शरीर से संभव है उसे सिद्धि कहेंगे और परमात्मा ने हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य हमें आज प्रतीत होती है उससे अधिक दी है अधिक सामर्थ्य है अंदर और हमारे पुरुषार्थ से वो धीरे धीरे बढ़ती है और परमात्मा का सहयोग भी उसमें मिलता है इस प्रकार परमात्मा हमारे को सिद्धियों को देने वाला है परमात्मा सिद्धिप्रद है आगे कहा हे सज्जन सुखद सच्चनों को सुख देने वाले हे सज्जन सुखद जो सच्चन, सुख सच्चन हैं सत्य पे रहते हैं उचित आचरण करते हैं धार्मिक हैं दूसरों का हित करते हैं अपनी भी उन्नति करते हैं ऐसे सच्चन व्यक्ति उन सज्जनों को परमात्मा सुख देने वाला होता है सज्जनों के मन में एक भाव प्राय आ जाता है कि सज्जनों को अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं और दुर्जन सुखी रहते हैं सज्जन जो दुख अनुभव करता है वो अन्यों के द्वारा उस पर किया गया अन्याय होता है अनेक बार और अनेक बार अच्छे कार्य करते हुए भी सज्जन का ज्ञान अलग स्तर का होता है इसलिए वो दुखी होता है उसके ज्ञान में कमी होती है इसलिए वो दुखी हो जाता है कर्म अच्छे कर रहा है दूसरों को दुख नहीं दे रहा है इस दृष्टि से सज्जन है किंतु उसको पूरा ज्ञान पूरी समझ नहीं है इसलिए जब भी बाधा रुकावट आ जाती है तो दुखी हो जाता है अच्छे तो कर्मों के करने से अन्य लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है सज्जनों को अन्यों का सहयोग भी प्राप्त होता है अधिकांश का प्राप्त होता है मात्र कुछ दुष्ट व्यक्ति जिनका हित उस सज्जन के कारण से बाधित होता है मात्र कुछ व्यक्ति जिनका स्वार्थ सज्जन के कारण बाधित हो रहा होता है वे सज्जनों को पीड़ित करते हैं कष्ट देते हैं नहीं तो अधिकांश व्यक्ति समर्थन ही करते हैं क्योंकि सज्जन दूसरों का हित करता है इसलिए तो वैसे भी हमें सुख और हित की प्राप्ति होती है लेकिन परमात्मा भी सज्जनों को सुख देता है तो परमात्मा की कृपा है परमात्मा सज्जनों को बढ़ाता है उसका स्वभाव है तो सज्जनों को तो परमात्मा के सहयोग को स्मरण रखते हुए निर्पात रूप से चलना चाहिए अनेक बार सज्जनों को प्रतीत होता है कि हम तो थोड़े से ही हैं। इष्टों के बुरो के साथ में इतने लोग जुड़ जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण और सज्जन हैं कुछ अकेले अकेले चलते रहते हैं अधिक लोग नहीं जुड़ पाते कोई बात नहीं जुड़ते हैं लेकिन परमात्मा तो सदा सहायक है परमात्मा तो हमें सुखी देने वाला है तो परमात्मा के आधार पर व्यक्ति अकेला भी चल सकता है हजारों की छोड़िए दो चार पांच दस भी नहीं है तो भी चल सकता है दस भी सौ हैं तो भी चल सकता है तो परमात्मा हमेशा सज्जनों को सुख देता है परमात्मा के द्वारा सज्जनों को कभी भी दुख नहीं दिया जाता इसलिए सज्जनों को यदि कुछ दुख आता है तो या तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा अन्याय है अथवा उसके अपने अज्ञान के कारण से परमात्मा तो सज्जनों को सुख ही देता है आगे संबोधन किया हे दुष्ट सुताड़क दुष्टों को ए सुताड़क हैं अच्छी तरह ताड़ना करने वाले हैं उनको दंडित करने वाले परमात्मा उनको पीड़ित करते हैं इसलिए कि वो दुष्टता से हट सकें और सज्जनों को कष्ट ना दें समाज में हम इससे विपरीत देखने लगते हैं कि जो दुष्ट है वो सुखी है जो अन्यायी अत्याचारी है वो कुछ भी कर लेते हैं कुछ भी भोग लेते हैं वो सुखी प्रतीत होते हैं संपन्न प्रतीत होते हैं अधिकार उनके पास अधिक प्रतीत होता है संसार में जो भी होता हो अन्याय अत्याचार के कारण से लेकिन परमात्मा की तरफ से दुष्टों का सुतारण अवश्य किया जाता है चलता रहता है इस जन्म में भी चलता रहता है और उनके पापों के कारण अन्याय अत्याचार के कारण बाद में भी उनको फल प्रदान किया जाता है तो परमात्मा दुष्टों का सुताड़क है अब जब ये दो गुण हमारे मन में आ गए परमात्मा के कि वो सज्जनों को सुख देने वाला है और दुष्टों का सुताड़क है कोई भी ऐसा समझने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति दुर्जन नहीं बनेगा बुरे गुणों को नहीं अपनाएगा। वो सुख को छोड़ना नहीं चाहता है और ताड़ित नहीं होना चाहता इसलिए वो अच्छा ही चलेगा लेकिन जब जब हम गलत कार्य कर लेते हैं दुष्ट बन जाते हैं तो हमें परमात्मा का यह गुण स्मरण नहीं रहता कि परमात्मा दुष्ट सुताड़क है ये दोनों बातें आर्यों के मन में रहेंगी तो उनका जीवन श्रेष्ठ बनेगा आगे पर लिखा संबोधन हे गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक विदारक का मतलब होता है विदीर्ण करने वाला छिन्न भिन्न कर देने वाला नष्ट कर देने वाला उसको संगठित ना रहने देने वाला परमात्मा किस किस का विदारक है तो गर्व का विदारक है अपने आप को बहुत बड़ा समझना घमंड करना परमात्मा या अन्य बड़ों को सज्जनों को न मानना ये गर्व है परमात्मा हर अभिमानी व्यक्ति का गर्व तोड़ी देता है गर्व टूटता है युवा युवावस्था का गर्व है तो वृद्धावस्था आती है बल का गर्व है तो दुर्बलता आती है स्वास्थ्य का गर्व है तो अस्वास्थ्य भी आता है स्थितियां ऐसी हैं कि जैसे ही गलत करेंगे व्यक्ति गर्व नहीं कर सकता अंततः नहीं कर सकता कितनी देर गर्व में रहेगा और उस गर्व के कारण जो और चीजें वो करने लगता है और और अन्याय अत्याचार करने लगता है तो उसको बाधा आती है जितनी उसने कल्पना की थी वो नहीं कर पाता तो उसका गर्व टूटता है अपने आप को बहुत समर्थ मानता है व्यक्ति मैं ये करूंगा वो करूंगा अच्छे और बुरे दोनों अर्थों में अच्छी चीजों को भी बहुत अधिक करने का गर्व जिसमें आ जाए कि ये सब मैं करूंगा कर और दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं है उसका गर्व भी टूटता है अच्छे कामों में भी दूसरों की सहायता का सदा स्मरण रहे दूसरों की सहायता के कारण कृतज्ञता सदा बनी रहे ये परमात्मा भी चाहता है इसी तरह हमारी प्रकृति होगी तो परमात्मा गर्भ का विदारक है तोड़ देता है बड़े बड़ों के गर्भ टूट जाते हैं आगे कहा कुक्रोध विदारक पूरे क्रोध का विदारक है परमात्मा महर्षी ने यहां पर क्रोध के आगे शब्द लगाया यानी बुरा क्रोध इसका मतलब कोई क्रोध ऐसा भी होता है जो बुरा ना हो जो उचित क्रोध हो क्रोध अपने आप में बुरी चीज नहीं जब अन्याय अत्याचार होता है तो उसके विपरीत भावना उसको ठीक करने की भावना उसको नष्ट करने की भावना समाज से वो त्रुटि हटाने की भावना बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म देती है उसमें मन में उन अन्यायी अत्याचारियों के प्रति एक आक्रोश होता है वो क्रोध का ही रूप है तो धर्म की पालना के लिए जो मन में ये भाव आक्रोश का उत्पन्न होता है क्रोध उत्पन्न होता है उसका विदारक नहीं है परमात्मा वो मनियों कहलाता है वो उचित क्रोध है लेकिन कुक्रोध का विदारक परमात्मा है इसे दूसरे शब्दों में समझें तो विद्या युक्त जब क्रोध हो तो परमात्मा उसका विदारक नहीं होता है अर्थापत्ति से हम लगा सकते हैं परमात्मा उसको बढ़ाने वाला होता है लेकिन अविद्या से युक्त जो क्रोध होता है उसको परमात्मा नष्ट करता है कहा कुलोप लोभ का मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की आसक्ति युक्त अधिक और अधिक मिले और अधिक मिले और अधिक प्राप्त हो और सरलता से प्राप्त हो जाए बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए इत्यादि जो भावना होती है ये निंदित अर्थ में लोभ के लिए आती है और वो ही यहां पर कुलोभ के रूप में कहा गया बुरा लोभ परमात्मा विदीर्ण करता है नष्ट करता है कुलोभ कहा तो इसका मतलब है सुलोभ भी होता है जो तो सामान्यतया हम धन आदि की इच्छा करते हैं वस्त्रों की इच्छा करते हैं विद्या की इच्छा करते हैं उन्नति की इच्छा करते हैं और खूब उसमें दृढ़ता से भी रहते हैं ये जो हमारा लोभ होता है ये अच्छा है इसका विदारण परमात्मा नहीं करता लेकिन कुलोभ का विदारण परमात्मा करता है और इसी दृष्टि से हम यहां कह सकते हैं कि लोभ जो कुलोभ है वो कुलोभ क्यों है क्योंकि वो अविद्या से युक्त है और जो सुलोभ है जिसका विदारण परमात्मा नहीं करता वो विद्या से युक्त है तो विद्या से युक्त लोभ किया जा सकता है वो बाधक नहीं है और परमात्मा उसका विदारण नहीं करता है तो संबोधन दिया गर्व कु कु लोभ, विदारक तो इन संबोधनों के माध्यम से हम परमात्मा को और अधिक अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करते हैं परमात्मा का स्वरूप हमें इससे और अधिक समझ में आता है इन गुणों को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण